देवी भागवत नवम दुर्वासा के हिसाब से महालक्ष्मी का देवलोक त्याग तथा इंद्र का बृहस्पति के पास जाना भगवान विष्णु के लिए अर्पित की हुई वस्तु को पाते ही उसे पा लेने वाला बड़भागी पुरुष अपने सौ पूर्वजों का उद्धार करके स्वयं मुक्त हो जाता है जो पुरुष नैवेद्य भोजन करके निरंतर भगवान श्रीहरि की भक्तिपूर्वक पूजा और स्तुति करता है वह भगवान विष्णु के समान हो जाता है इसका करके चलने वाली वायु का संयोग पाकर तीर्थ पवित्र हो जाते हैं। उनके चरण लगते ही पृथ्वी में अपार पवित्रता आ जाती है। बिना हरि को भोग लगाया हुआ अन्य पुंली कायर और शुद्र के अन्न के समान दोष प्रद होता है वह मांस भक्षण से भी अधिक दोषाव है शिवलिंग के लिए अर्पण किया हुआ अन्न तथा तो शुद्रयाजी देवल कन्याविक्रयी और यौन यौनजीवी का अन्न सबके भोजन करने पर बचा हुआ अन्न शुद्रपति एवं अधिक्षित सौदाही अगम्यागामी मित्रदोही, विश्वासघाती कृतज्ञ, मिथ्याभासी, ब्राह्मणों का अन्न अत्यंत दूषित समझा जाता है परंतु ये सब श्री भगवान विष्णु को अर्पण करके भोजन करने से शुद्ध हो जाते हैं यदि चाण्डाल भी भगवान विष्णु की उपासना करता है तो उसमें करोड़ों मनुष्यों का उद्धार करने की शक्ति आ जाती है श्रीहरि की भक्ति से विमुख मानव स्वयं अपनी भी रक्षा नहीं कर सकता यदि अज्ञान में भी भगवान विष्णु को समर्पित नैवेद्य ग्रहण कर लिया जाए तो वह पुरुष अपने अनेक जन्मों के उपार्जित पापों से मुक्त हो जाता है जान बुझ कर भक्ति जो श्रीहरि का प्रसाद ग्रहण करता है उसके तो कई जन्मों के पाप निश्चित रूप से भस्म हो जाते हैं इंद्र तुमने जो अभिमान में आकर भगवान के प्रसाद रूप पारिजात के पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया इस अपराध के फल फलस्वरूप लक्ष्मी तुम्हें छोड़कर भगवान श्रीहरी के समीप चली जाए मैं भगवान नारायण का भक्त हूँ मुझे देवताओं तथा ब्रह्मा से भी किंचित भय नहीं है काल मृत्यु और जरा से भी मैं नहीं डरता फिर दूसरों की तो गिनती की क्या है तुम्हारे पिता प्रजापति का भी मेरा पुष्प जिसके मस्तक पर है उसी की पूजा श्रेष्ठ मानी जाती है मुनवर दुर्भाषा की ये वचन सुनकर देवराज इंद्र ने उनके चरण पकड़ लिए भय के कारण उनके मन में घबराहट छा गई शोकातुर होकर उच्च स्वर से रोते हुए वे मुनि से कहने लगे इंद्र ने कहा प्रभु आपने मुझे मायानाशक यह साफ देकर उचित ही किया है अब मैं गई हुई संपत्ति की याचना नहीं करता आप मुझे कुछ ज्ञानोपदेश करने की कृपा कीजिए ऐश्वर्य तो विपत्तियों का बीज है उससे ज्ञान भग जाता है इसी से इसको मुक्ति मार्ग का कुठार कहा जाता है इसके कारण भक्ति में पद पद पर बाधा उपस्थित हुआ करती है